शिवरात्री महानुभाव शंका समाधान की कक्षा पूछा है इस हॉल में लगभग चार सौ पुरुष स्त्री हैं इस देश के विभिन्न जिलों से आए हैं अधिकांश लोग आर्य विचारधारा के हैं यह सब लोग अपने अपने जिलों में जाकर आर्य निर्माण का काम करने के लिए क्या करें पहले स्वयं परिपक्व हो जाएं। जब व्यक्ति स्वयं परिपक्व होता है तो दूसरे को बना सकता है जलता हुआ दीपक दूसरे को जला सकता है बुझा हुआ दीपक दूसरे को नहीं जला सकता यदि आर्य निर्माण करने की इच्छा है तो स्वयं परिपक्व आर्य बने और दूसरे को आर्य बनाते चले जाएं। पहले तो यह आर्य सिद्धांत से अवगत हों आपने अपनी सलाह इसमें दी है संकल्प ले कि हम अच्छे लोगों का निर्माण करेंगे जिज्ञासा तीसरी है आपकी इसमें या यहाँ तक आपने सुझाव दिए हैं हिंदुओं का संगठन बनाने के लिए क्या करें संगठन विचार पर आधारित होता है यदि हमारा विचार एक है तो संगठन बनेगा और हमारे विचार भिन्न भिन्न हैं तो संगठन नहीं बनेगा थोड़ी सी चर्चा शायद प्रातः काल भी मैंने की हो मुसलमानों में एक है एक कुरान एक अल्लाह एक सिद्धांत ईसाइयों में एक है एक ईसा मसीह एक बाइबल एक सिद्धांत मुसलमानों के पांच साल के बच्चे से लेकर के बारह साल के एक लाख बच्चों को इकट्ठा करना पांच साल से लेकर के बारह साल तक के बच्चों को इकट्ठा करना एक लाख बच्चे और उनसे एक प्रश्न पूछना कि भैया ये बताओ कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है एक लाख बच्चों में से एक उत्तर आएगा पचास उत्तर नहीं आएंगे ऐसा ही ईसाइयों से पूछिएगा उनका भी एक ही उत्तर आएगा दो तीन पचास उत्तर नहीं आएंगे लेकिन हिंदुओं के पांच साल के बच्चे से लेकर के अस्सी साल के बूढ़े तक इकट्ठा करना बारह साल तक के बच्चे की नहीं कह रहा अस्सी साल के बूढ़े तक इकट्ठा करना और उनसे पूछना कि भैया तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है एक उत्तर आएगा या पचास उत्तर आएंगे उसे पता लग जाएगा कि संगठन है या नहीं है वो एक पर टिके हैं यहाँ हमारे यहाँ एक नहीं है एक नहीं है तो बिखरे पड़े हैं जब तक एक पर इकट्ठा नहीं होंगे तब तक आप इस संगठन की छोड़ दीजिए कि हिंदुओं का संगठन कैसे हो तोड़ने के लिए लगे हुए हैं ये जो धार्मिक बाबा दिख रहे हैं आपको लगता है कि हिंदुओं के बड़े रक्षक हैं हिन्दुओं के रक्षक नहीं है जितने भी धार्मिक बाबा गुरु रूप में चल रहे हैं हिंदुओं के रक्षक नहीं हैं यदि रक्षक होते तो इकट्ठा होकर के सारे के सारे मिलकर के एक सिद्धांत लागू करते एक बात को लागू करते और सब के सब एक होकर के काम करते यहाँ तो अलग अलग दल बना रखे हैं, पत्नी ने राधा स्वामी का नाम ले रखा है देवता ने ब्रह्मा कुमारी का ले रखा है आपस में इसी में झगड़ा चलता रहता है मेरा ब्रह्मा कुमारी बड़ा मेरा राधा स्वामी बड़ा ये तोड़ने के लिए है जोड़ने के लिए है संगठन विचार से चलता है यदि हमारा विचार एक नहीं है हमारा सिद्धांत एक नहीं है तो संगठन नहीं बनने वाला हाँ चिल्लाते रहिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं कुछ नहीं होने वाला सिद्धांत वेद के और जो तंत्र चल रहा है जो नियमावली चल रही है वो तो सुदृढ़ नियमावली हो ऊपर से एक आदेश होता है नीचे तक माना जाता है वहाँ संगठन होता है ऊपर वाला कुछ कहता है बीच वाले कुछ कहते हैं, नीचे वाले कुछ कहते हैं। संगठन नहीं चलता उनका ऊपर से चलता है सारा का सारा लंबा विस्तार नहीं कर रहा संगठन के लिए विचार चाहिए परिभ्राजक किसे कहते हैं परिभ्राजक कहते हैं जो परिभ्रमण करता रहता है घूमता रहता है और घूम घूम करके प्रचार करता है उसको परिभ्राजक कहते हैं ये परिभ्राजक शब्द सन्यासी के लिए प्रयोग किया जाता है सन्यासी परिभ्रमण करके अविद्या अंधकार का नाश करता है और लोगों के सुख की बातें करता है ब्रह्मचारी किसे कहते हैं ब्रह्मचर्य के प्रति जिसकी निष्ठा है उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं वो गृहस्थी भी हो सकता है और वो साधु सन्यासी भी हो सकता है जिस भी व्यक्ति की ब्रह्मचर्य के प्रति निष्ठा है ब्रह्मचर्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति है उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं गृहस्थी भी ब्रह्मचारी होता है हो सकता है ऋषि दयानंद जी का चौथा समुल्लास पढ़ेंगे को भी कहा है और जो ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं वो भी ब्रह्मचारी नहीं मिलेंगे यदि ठीक नियमों का पालन गृहस्थ में रहते हुए कर रहा है तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी है और जिसने विवाह नहीं किया और नियमों का पालन नहीं कर रहा वो भी ब्रह्मचारी नहीं है तो ब्रह्मचर्य के प्रति जिसकी निष्ठा है उसको नैषिक ब्रह्मचारी कहते हैं एक विशेष वर्ग बना दिया कि ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली और लाल वस्त्र पहन लिए हैं उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी आर्य समाज में कहने लग गए हमें वो इतना उपयुक्त नहीं लगता सरस्वती शब्द किनके साथ लगाया जाता है सरस्वती शब्द का अर्थ स्पष्ट करें सरस्वती शब्द सन्यासियों के साथ लगाया जाता है दस नामी सन्यासी होते हैं पूरी भारतीय सागर और उनमें से सरस्वती भी है दस नामी सन्यासियों में से एक उपनाम सरस्वती होता है और वो सन्यासियों के पीछे ये सरस्वती शब्द लगाया जाता है मार्सी दयानंद जी के गुरु पूर्णानंद सरस्वती थे सन्यास दीक्षा जिन्होंने दी थी और उन्होंने ही दयानंद सरस्वती नाम उनको दिया था इसलिए उनके नाम के पीछे सरस्वती लगने लग गया सरस्वती शब्द का अर्थ एक तो आप देखी, देखते ही हैं वो वीणा लेकर के एक महिला बना रखी है मुख्य रूप से सरस्वती शब्द का अर्थ विद्या है ज्ञान है परमात्मा का नाम भी सरस्वती है जो पूरे जान को जानने वाला है इस रूप में परमात्मा का नाम सरस्वती है पहले समोल्लास में स्वामी दयानंद जी ने सरस्वती शब्द का अर्थ लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश देख लीजिएगा। माला में 108 मन के ही क्यों होते हैं जो माला वाले हैं वो बता सकते हैं हम माला वाले नहीं हैं। पौराणिक साधुओं के नाम के आगे 108, 1008 क्यों लगाया जाता है 108 की कल्पना करते हैं ब्रह्मचर्य जो होता है 24 वर्ष वर्ष का प्रथम ब्रह्मचारी इसके बाद 36 वर्ष का ब्रह्मचारी और उसके बाद अंतिम ब्रह्मचर्य की सीमा 48 वर्ष की है इन तीनों को जिसने पूरा कर लिया है चौबीस 36 और अड़तालीस एक बनता है इनका योग चौबीस 36 48 जि, जिसने इन तीनों ब्रह्मचर्यों को पार किया है निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसके पीछे 108 लगाना प्रारंभ किया होगा एक हजार आठ अपने आप को ज्यादा बड़ा चढ़ा करके दिखाने की कल्पना लगती है एक, ला, एक लाख लाख आठ लिखने लग जाएंगे, एक करोड़ आठ लिखने लग जाओ मुख्य रूप से एक सौ आठ की परिकल्पना ये है कि चौबीस छत्तीस और अड़तालीस इनका योग बनता है एक सौ आठ वेदों के मुताबिक सबसे उत्तम पुण्य कार्य कौन कौन से है वेदों के आधार पर सबसे पुण्य कार्य होता है विद्या का दान देना सर्वे सर्वेशाव दाना नाम ब्रह्मदानम दानम विशिष्यते जिस किसी व्यक्ति को भटके हुए को ठीक रास्ता दिखा देना सबसे उत्तम पुण्य कार्य है ये और इससे भी बढ़कर के पुण्य कार्य है उस व्यक्ति को धर्म से जोड़ देना परमात्मा से जोड़ देना सबसे बड़ा पुण्य है वेद के आधार पर पूछा बाकी तो पुण्य यज्ञ करना है दान देना है दूसरे की सेवा करना है परोपकार करना है ये सब पुण्य में आते हैं लेकिन सबसे बड़ा पुण्य है विद्या का दान देना लंबी चर्चा हो चुकी है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आपने फिर पूछा है इसकी किताब मेरे पास थी वो मिल नहीं रही काफी ढूंढा मेरे से पुस्तक ये कोई ले लेते हैं फिर लौट के और के कम आती है तो किताब ढूंढ रहा था शायद पेंग्विन प्रकाशन है दिल्ली से लाखों प्रतियां उसकी निकली हैं नाम शायद स्वामी विवेकानंद जी के सच ऐसा कुछ या इस प्रकार का कुछ नाम है तो किताब दिल्ली से प्रकाशित है मेरे को और ढूंढूंगा मिल गई तो नाम बता दूंगा अन्यथा ये अद्वैत आश्रम से कलकत्ता से जो मैंने कल बताया था पुणे के आश्रम से छप हुई हुई अंग्रेजी की किताबें हैं वहां से आप देख सकते हैं मंगवा सकते कर्म फल के बारे में विस्तार से जानकारी दें कर्म कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण से टिप्पणी करने की कृपा करें कर्म फल के बारे में ऋषियों ने भी बहुत विस्तार से नहीं कहा है एक सामान्य सा संकेत किया है कर्म फल जो हम कर्म करते हैं वैदिक सिद्धांत के अनुसार उस कर्म के तीन पहलू बनते हैं जो हमने कर्म किया हो उस कर्म का फल जो हमने कर्म किया हो उस कर्म का परिणाम जो हमने कर्म किया उस कर्म का प्रभाव कोई भी कर्म करते हैं तो एक फल होता है एक परिणाम होता है एक प्रभाव होता है कर्म का जो फल होता है वो कर्म करने वाले को ही मिलता है जिसने कर्म किया है फल तो उसी को मिलेगा कुछ किसी दूसरे तीसरे को नहीं मिलेगा कुछ लोग कहते हैं कि देखो कर्म उसने किया और फल परिवार भोग रहा है परिवार फल नहीं भोग रहा उसके किए हुए कर्म का परिवार के ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है फल नहीं है वो तो कर्म का फल कर्म का प्रभाव कर्म का परिणाम तीन चीजें साथ में चलती हैं तो कर्म का फल तो कर्म के करने वाले को ही मिलता है परिणाम और प्रभाव दूसरों को भी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाणी से कर्म कर देवे क्या कर्म कर देवे कर्म ये कर दिया वाणी से कि हम आज रातों रात लाहौर को भारत में मिला लेंगे पाकिस्तान का जो लाहौर का हिस्सा है उस लाहौर के हिस्से को आज हम प्रातः काल तक भारत का हिस्सा बना डालेंगे उन्होंने वाणी से एक कर्म किया इस कर्म का प्रभाव क्या हुआ करोड़ों भारतवासी प्रसन्न हो गए और करोड़ों पाकिस्तानी दुखी हो गए कर्म एक ही था प्रभाव क्या पड़ा तो कर्म का प्रभाव परिणाम और फल तीन होते हैं आपने पूछा कर्म कितने प्रकार के होते हैं शुक्ल कर्म होता है कृष्ण कर्म होता है मिश्रित कर्म होता है अथवा शुक्ल अशुक्ल कर्म होता है चौथा एक पाप कर्म होते हैं जिसको कृष्ण कर्म कहते हैं जो तमोगुण से युक्त होकर के किए जाते हैं एक शुक्ल कर्म होते हैं जिनको पुण्य कर्म कहते हैं जो सत्व गुण से युक्त होकर के करते हैं तीसरा मिश्रित होते हैं जो रजोगुण से युक्त होकर के करते हैं जिसमें पुण्य भी होता रहता है और पाप भी होता रहता है चौथा एक प्रकार होता है जिसको शुक्ल अशुक्ल कहते हैं न पाप रूप कर्म होते न पुण्य रूप कर्म होते कहने का एक प्रकार है अर्थात जो समाधिस्त योगी व्यक्ति हो चुके हैं जिन्होंने अपने संस्कार दग्ध बीज कर दिए हैं और जैसे ही शरीर छुटेगा तत्काल मुक्ति में जाएंगे वो जो कर्म करते हैं वो कर्म किसी श्रेणी में नहीं लिए जाते अर्थात उन कर्मों का कोई फल नहीं मिलने वाला वो तो उसने अपने अज्ञान को दग्ध कर दिया है अब सीधा मुक्ति में जाना है दान की महिमा पर प्रकाश डाले दानवीर करण के नाम पर भी दान की महिमा तो बहुत बड़ी है मार्सी दयानंद जी ने दान के विषय में लिखा लिखा दान करना बड़ा कठिन कर्म है ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म विषय में लिखते हैं कि दान करना बड़ा कठिन कर्म है हरे कठिन कर्म है बड़े सरलता से लोग दे जाते हैं पांच पांच लाख रुपए एक एक करोड़ रुपए कितना सरल कर्म है कि गुरुद्वारे में जाते हैं प्रातः है काल प्रातः काल जब देखा भोर में ही एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसकी चाबी लटक रही थी पूरा का पूरा ट्रक अनाज से भरा हुआ चाबी लटकी हुई थी यूं का यूं दान करके चले गए न अता है न पता है कौन दे करके चला गया कितना सरल काम है दान देना और ऋषि लिखते हैं बड़ा कठिन काम है दान देना जब व्यक्ति मेहनत की कमाई करता है धर्म पूर्वक कमाई करता है और उस कमाई में से अपना हिस्सा परोपकार के लिए निकाल कर के दे देता है और देने के बाद कोई यश की कामना नहीं करता ये काम बड़ा कठिन है दो नंबर का दस नंबर का धंधा कर रखा है खूब अनाव सनाव पैसा इकट्ठा कर, कर रखा है और थोड़ा सा उधर भी लगा दें उधर भी लगा दें तो बड़ा सरल है कठिन कौन सा है जो हमने धर्म का अपनी मेहनत की कमाई की है और उस मेहनत की कमाई में से हमने हिस्सा निकाला और दान दे दिया और दान देने के बाद प्रशंसा यश की कोई कामना नहीं है इस दान को कहा है कठिन कारण है लेकिन फिर भी दान की महिमा बहुत बड़ी है दान देने वाला व्यक्ति अपने परलोक को ठीक कर लेता है जितना हम यहां बैंक बैलेंस बनाते हैं रुपयों का अगला बैंक बैलेंस बनता चला जाता है हम जो दान परोपकार करते हैं उसका हमारे पुण्यों का जो बैलेंस है बैंक बैलेंस जिसको कहेंगे वो हमारे इस दान आदि कर्म से बनता है महाभारत के अंदर दान की महिमा लिखी पर महिमा का गुणगान करते हुए राय यज्ञ संपन्न हो चुका था राय यज्ञ संपन्न हो गया था तो एक नेवला आया था वहां नेवला विचित्र था जिसका आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर साधारण था आधा शरीर सोनेहरी था और आधा सामान्य था वो नेवला आकर के उस राय यज्ञ की राख में लोटपोट होने लग गया लोटपोट होने लगा तो वहां जो बैठे हुए थे उन्होंने पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो बड़ी देर से तुम्हें देख रहे हैं कि तुम इस राख में लोटपोट हो रहे हो क्यों हो रहे हो नेवला कहता है चुप बैठे रहो मुझे अपना काम करने दो मुझे अपना काम करने दो नेवला बोलता नहीं है लेकिन मार्सी व्यास ने कवि थे कवि पशु पक्षियों को भी बुलवा देते हैं कहने लगे तुम चुप रहो मुझे अपना काम करने दो थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि भैया कर क्या रहे हो तुम्हारा शरीर बड़ा विचित्र है आधा सुनहरी है और आधा सामान्य है नेवला कहने लगा मैं आया था बड़ी आशा लेकर के कि मेरा आधा सुनहरी शरीर हो चुका है मैं पूरा सुनहरी करना चाह रहा था और मुझे लगा था कि देश ने यज्ञ किया है यज्ञ किया है तो इसमें लोट कोट हो लूंगा तो पूरा शरीर हो जाएगा मेरा वैसा ही लेकिन नहीं हुआ आधा कैसे हुआ पूछा नेवले ने बताया अकाल पड़ा हुआ था एक ब्राह्मण परिवार जिसको चार पांच दिन से भोजन नहीं मिला था और ब्राह्मण ने कहीं से भोजन प्राप्त किया और भोजन प्राप्त करके घर में लाया घर में लाया तो चार प्राणी थे भोजन तैयार हुआ भोजन परोस दिया गया पत्नी के सामने भोजन है बेटे के सामने भोजन है पुत्र के सामने भोजन है स्वयं भी भोजन करने से पहले ईश्वर का ध्यान कर रहे थे कि दरवाजे पर किसी अतिथि ने दस्तक दी आवाज लगाई और आवाज लगाई तो ब्राह्मण देवता ने देखा कि अतिथि आ गए अतिथि का सत्कार करना था ब्राह्मण देवता आसन से उठे और उठ करके अतिथि का स्वागत किया है देव आइए, हमारा अहोभाग्य है अतिथि हमारे घर में आया है क्या सेवा करें? अतिथि ने कहा कि कई दिन से भूखा कई दिन से भूखा हूं भोजन चाहिए ब्राह्मण ने जो अपने हिस्से का भोजन था अतिथि को दे दिया अतिथि ने भोग लगाया खाने के बाद अतिथि कहने लगे कि क्षदा निवृत्त नहीं हुई पेट नहीं भरा मुझे और चाहिए और चाहिए तीन प्राणी और थे बेटे ने कहा कि पिताजी मैं दे देता हूं मां कह रही थी कि मैं दे देती हूं लेकिन बेटे ने अपना भोजन दिया थी तीन ग्रहण किया ग्रहण करने के बाद फिर कहा कि भूख मिटी नहीं सास और बहू का भोजन बचा हुआ था बहू ने कहा कि माँ आप रहने दे मैं दे देती हूँ आप देखिएगा कि घर का समन्वय कैसे बनता है जहां एक दूसरे के लूटने की भावना होती है वहां परिवार बिगड़ता है और जहां एक दूसरे के सहयोग की भावना होती है कहती है कि माँ तू रहने दे मैं देती हूँ वो सास कहती है नहीं मेरी बेटी तू युवती है तेरे को भूख ज्यादा लगती है तू रहने दे मैं दे देती हूँ त्याग की भावना बाहू ने अपने हिस्से का भोजन दिया वो भी खा लिया फिर भूख नहीं मिटी फिर उस पत्नी ने भी अपना हिस्से का भोजन दिया अब अतिथि देवता कहते हैं कि तृप्त हो गए तृप्त हो गए हाथ धोने थे वो नेवला कथा सुना रहा है कि अतिथि हाथ धो रहा था और पंडित तो हाथ धुलवा रहा था हाथ धोते धोते जो झूठन के छीटे पड़े उस पानी के छीटे पड़े मेरे शरीर के ऊपर पड़ गए शरीर के ऊपर पड़े तो मेरा आधा शरीर सुनहरी हो गया आधा शरीर सुनहरी हो गया कि नेवले का शरीर सुनहरी हुआ या आपका भविष्य सुनहरी हो गया उसके ऊपर विचार करके देखिएगा उस ब्राह्मण देवता ने अपना त्याग कर दिया सब कुछ दे दिया चार पांच दिन के बाद भोजन मिला था भोजन मिला था अतिथि की सेवा की है जो उसका धर्म था धर्म क्या था गृहस्थ का अतिथि घर पे आ गया तो भूखा नहीं जाना चाहिए अतिथि को तृप्त कर दिया है हाथ धुलवाए वो कह रहा है कि मेरा आधा शरीर सुनहरी हो गया वो नेवले का शरीर सुनहरी नहीं हुआ उस ब्राह्मण परिवार का भविष्य सुनहरी हो गया किससे दान देने से जब व्यक्ति इस परिस्थिति में भी दान देता है दान देता है तो निश्चित रूप से दान की बहुत बड़ी महिमा है कब जब व्यक्ति इस प्रकार की किसी को आवश्यकता है और आवश्यकता जिसको है उसको अपने यथायोग्य देता है देता है तो वो दान ऐसा नहीं कि यहाँ दरगाह पे चले गए दरगाह पे भिखारी बैठे हुए हैं और आप देकर के आ रहे हैं पुण्य नहीं लगेगा पाक लगेगा वो दान दान नहीं है यहां कौन बैठे हैं वो पाकिस्तान वाला चिन्ह लगा करके टोपी पाकिस्तानी पहनते हैं यहां एक बार गया था गया था कभी गया नहीं दरगाह में यहाँ दस साल हो गए रहते हुए तीन चार साल पहले वो कोट कोटपोतली वाले हमारे उस समय प्रधान जी थे राम कुमार जी वो आ गए आ गए तो कहने लगे दिखा करके लाओ चलो मैंने कहा चलो मैंने भी नहीं देखी अंदर गए घूम फिर करके आए बेज्जती करते हैं यहां रखो यहाँ चढ़ाओ ये यह करो वो करो हम कहा चढ़ाने वाले थे बाहर आए बाहर आए तो भिखारियों की लाइन लगी हुई थी लाइन लगी हुई थी एक ने कटोरा सामने किया कटोरा सामने किया मैंने कहा भले आदमी ये दुनिया की मुराद पूरी करता हर तेरे हाथ में कटोरा या नेता आते हैं अभिनेता आते हैं और आते हैं उनकी मुराद तो ये सुन लेता है और तेरे हाथ में कटोरा है तेरी मुराद क्यों पूरी क्यों नहीं हो रही इसके दर पे पड़ा हुआ है आंख फाड़ करके देखने लगा कौन से लोग का प्राणी आ गया दुनिया डाल करके जाती है तो कुछ और बोलता है दान देना चाहिए लेकिन पात्र को दान देना चाहिए सज्जन माता को पात्र को दिया हुआ दान दाता को भी लेकर के डूबता है जाते हैं कहा जाते हैं निर्मल बाबा के दरबार में दे करके आते हैं अच्छा वहां दिया हुआ दान क्या होगा मरेगा और मारेगा योग्य जगह दिया हुआ दान दाता को तैरा देता है और अयोग्य को दिया हुआ दान दाता को भी डुबो देता है दान की बहुत बड़ी महिमा है हमारे प्राचीन काल का बहुत इतिहास भरा पड़ा है दान का आपने करण की बात कही है कर्ण का सुनते हैं बहुत बड़े दानी थे और दान के कारण उनके नाम के सामने लगता है दानवीर करण दानवीर थे कहीं उलझन में फंसे हुए थे जो भी रहा हो उनका जीवन का दूसरा हिस्सा कुछ और दिखाई देता है लेकिन दानी व्यक्ति थे ऐसा उनके विषय में सुना जाता है पूछा क्या जो हम अगला कर्म कार्य करने वाले हैं उसके विषय में क्या परमात्मा जानता है जैसा हमारे मन में चल रहा है वैसा परमात्मा जानता है हमने ये निश्चय किया कि अब अगला कर्म ये करना है उस उस परिस्थिति में परमात्मा वो जानता है हम एक साल बाद क्या करेंगे दस साल बाद क्या करेंगे न हमने कोई परिकल्पना कर रखी है न मन में सोच रखा है वो परमात्मा वर्तमान में नहीं जान रहा जब हमारे मन में आ गया मन में आ गया परमात्मा जानता हुआ होता है इसे परमात्मा की सर्वज्ञता में कोई दोष नहीं आता परमात्मा सर्वज्ञ है परमात्मा सर्वशक्तिमान है हम जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है परमात्मा जानता है कि स्वतंत्र है अभी हमने कर्म सोचा था कि चोरी करनी है थोड़ी देर बाद मन में आया कि नहीं करनी अब जिस समय हमने संकल्प लिया था कि चोरी करनी है पक्का कर लिया था परमात्मा क्या जानता है कि चोरी करेगा फिर हमारा संकल्प बदल गया कि अब चोरी नहीं करूंगा क्योंकि पुलिस वाला बीच में आ गया है परमात्मा वैसा ही जानता है कि अब चोरी नहीं करेगा वाणी के द्वारा मौन होने पर मुख की चेष्टाएं बंद होती हैं परंतु विचारों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए मौन के दौरान विचार अधिक उठ जाते हैं यहां बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य लिखे हुए हैं आप देखेंगे यसाला के उस द्वार की तरफ जो उद्यान बना हुआ है वहां एक लगा रखा है बैनर मौन हमारे अंदर की स्थिति को बता देता है जब हम मौन होते हैं मौन रहने लगते हैं तो अंदर क्या भरा पड़ा है वो निकलने लगता है तो मौन बहुत अच्छी चीज है और इस जो निकल रहा है उसको गलत मत मानिए हमारी वास्तविकता प्रकट हो रही है कि हम मान हुए तो हमारे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है वो दिखाई देने लग जाता है सौभाग्य है कि हम अपने आप को देखने लग जाते हैं और जैसा देखते हैं वैसा मान करके यदि गलत है तो गलत को छोड़ देवे और अच्छे को पकड़ते चले जाए ज्ञान मुक्ति ही मुक्ति के लिए ज्ञान उसे परिभाषित करें ज्ञान से मुक्ति होती है कौन सा ज्ञान क्या हम रेत के कणों को जाने वो ज्ञान क्या इस पृथ्वी के ऊपर गधे कितने हैं उनको जान ले के वो ज्ञान मुक्ति में लेके जाएगा क्या ये ढूंढें कि जितने भी शिवरार्थी आए हैं इनके सिर के ऊपर बालों की गिनती कितनी होगी वो ज्ञान कौन सा ज्ञान एक एक पृथ्वी को ढूंढ ढूंढ करके देखें कि वो ज्ञान हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा ज्ञान मुक्ति ही ज्ञान से मुक्ति होती है कौन सा ज्ञान अपने आप को जान लेना कि मैं क्या हूं परमात्मा को जान लेना कि परमात्मा क्या है और ये संसार क्यों बना है किस लिए बना है इसका प्रयोजन क्या है ये जान लेना ये तीन ज्ञान जिसको हो गए वो वास्तविक ज्ञान है ये मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा संसार क्यों बना है किस लिए बना है ये शरीर किस लिए हमें परमात्मा ने दिया है क्या प्रयोजन है मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूं क्या करना है परमात्मा क्या है क्यों ऐसा उसने ये संसार बना रखा है कहा रहता है उसका स्वरूप क्या है ये सारा सब कुछ जान लेने का नाम है ज्ञान और यही ज्ञान मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा मेरे जन्मदाता कौन है माता पिता या परमात्मा इन दोनों में से किसको अपना पहला आदर्श मानू अगर परमात्मा है तो फिर माता पिता क्या हैं? और अगर माता पिता हैं तो फिर गृहस्थ आश्रम छोड़ना कितना उचित है हमारे जन्मदाता जो निमित्त बनता है वो माता पिता हैं। मूल कारण तो परमेश्वर हैं। परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार जन्म देता है माध्यम माता पिता बनते हैं यदि इन दोनों में से हमें आदर्श चुनना हो माता पिता और परमात्मा से में से आदर्श चुनना है तो हमारा आदर्श बड़ा ही होगा परमात्मा ही हमारा आदर्श होगा दूसरा आपने कहा कि माता पिता माता पिता भी आदर्श है बड़ा आदर्श हमारा परमपिता परमात्मा उसके बाद माता पिता हमारे आदर्श हैं क्योंकि उन्होंने हमारे शरीर को पैदा किया है बनाया है शरीर को गर्भ में रख करके पिता के सहयोग से वो शरीर हमारा बनता चला गया माँ ने तप किया है माँ भी आदर्श है पिता भी आदर्श है उन्होंने पालना की है मूल आदर्श परमात्मा है दोनों है छोड़िएगा मत आप कह रहे हैं कि गृहाश्रम को छोड़ना कितना उचित है बिल्कुल अनुचित है हम नहीं कहेंगे कि गृह आश्रम को छोड़कर के भाग जाओ हाँ थोड़े दिन में ही जिस समय गुरुकुल सुंदरपुर में पढ़ता था एक व्यक्ति आया व्यक्ति आया तो रोनी सूरत थी कहने लगे संन्यास लेना है संसार बेकार संसार में कोई सार नहीं संसार को गालियां दे रहा है धीरे धीरे वैराग्य ढीला होता चला गया शाम तक पूछा कि भैया हो क्या गया सन्यास लेना क्यों चाहते हो कहने लगा बेटे ने उठा के पटक दिया लड़के ने उठा करके पटक दिया कारण यह था सन्यास का कोई दूसरा कारण नहीं था सन्यास में कारण होता है वैराग्य परिस्थितियां कारण नहीं होती कि घर की परिस्थिति खराब है उस परिस्थिति से बचने के लिए जिम्मेदारी से बचने के लिए कर्तव्य से बचने के लिए घर छोड़कर के भाग जाओ और लाल कपड़े पहन लो ये सन्यास नहीं है ये धोखा है स्वयं को धोखा देंगे परिवार को धोखा देंगे अपने कर्तव्य का पालन ठीक ठीक थी करिएगा साधना उपासना नित्य कर्म करते रहिएगा अपनी योग्यता बनाते रहिएगा जिस दिन आपके गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं उस दिन आप ये विचार अवश्य करिएगा कि हमें वनप्रस्थ और सन्यास भी लेना है कर, कर्तव्यों से भागी मत पृथ्वी को बने अरबों करोड़ों वर्ष हो गए हैं और हम आज भी मनुष्य जीवन में हैं क्या हमारा मोक्ष अनेक जन्मों में होगा या एक जन्म में हमारा मोक्ष अनेक जन्मों में होता है एक जन्म की बात मोक्ष की नहीं है योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि लिखते हैं तीव्र संवेगा आसन्नः जिसकी बहुत तीव्र इच्छा है बहुत इतनी तीव्र इच्छा है कितनी के भूख लगी है तो केवल भोजन दिखाई देता है संसार की कोई चीज दिखाई नहीं देती प्यास लगी है तो केवल पानी दिखाई देता है वो एक लाख रुपए देकर के एक गिलास पानी लेना चाहता है कि एक लाख रुपए में भी एक गिलास पानी मिल जाएगा मैं धन्य हो जाऊंगा ऐसी स्थिति जब आ जाती है कि मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है केवल मुझे परमात्मा मिल जाए मुझे ईश्वर मिलना चाहिए सारा का सारा संसार को छोड़ करके उसकी तरफ चलता है तो उसका मोक्ष बहुत जल्दी होता है इस जन्म में भी हो सकता है अन्यथा मोक्ष प्राप्ति में अनेक जन्म लगते हैं एक जन्म में मोक्ष नहीं होता ईश्वर सर्व व्यापक है तो वह प्रतिमा भी भी है व्यापक ही होगा और वेदिक धर्म प्रतिज्ञा प्रतिमा पूजा वर्जित क्यों परमात्मा सब जगह है सब जगह है तो उस मूर्ति के अंदर भी है निश्चित रूप से है तो प्रतिमा पूजा का खंडन क्यों करते उस मूर्ति के अंदर है तो प्रतिमा पूजा का इसलिए खंडन करते हैं क्योंकि जो पूजा करने वाला है वो अंदर वाले की पूजा नहीं करता वो उस पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहा होता है भगवान है तो भले आदमी तेरे अंदर भी भगवान है माँ के अंदर भी भगवान है पिताजी के अंदर भी भगवान है तो उस मूर्ति को ही क्यों पूजते हैं मूर्ति को तो पैर छू कर के नमस्ते करते हैं और माँ के पैर नहीं छूते क्यों क्योंकि मूर्ति में तो भगवान है इसलिए उसके पैर छू रहे हैं मामी क्या है भैया मामी भगवान नहीं है तो इसलिए खंडन करते हैं कि उसके अंदर जो परमात्मा है उसको नहीं पूजता उस बाहर वाले आवरण को पूजता है उस पत्थर की मूर्ति को पूजता है यदि अंदर वाले की पूजने की भावना आ जाएगी वो बाहर वाला छुट्टा चला जाएगा और अंदर वाले की पूजा वो प्रत्येक प्राणी में देखेगा सेवा सुसुरसा भी करेगा माँ में देखेगा दादी में देखेगा पिता में देखेगा वहां भी तो भगवान है मान सम्मान करेगा तो खंडन इसलिए करते हैं क्योंकि मूर्ति पूजा से हानिया बहुत है सर्व व्यापक होने से क्या वह शौचालय में भी मौजूद है निश्चित रूप से मौजूद है परमात्मा शौचालय में गंदगी में गटर में मलाई में रबड़ी में रसगुल्ले में सब में तो है अच्छा नहीं है क्या सब में है वो गंदा नहीं होता लोगों को लगता है कि शौच में कह दिया तो गंदा हो जाएगा गंदा नहीं होता वो क्यों क्योंकि वो अभौतिक है भौतिक वस्तु भौतिक को प्रभावित कर सकती है अभौतिक है परमात्मा ये गंदगी तो भौतिक है तो वहां भी है डरिएगा मत कर्म फल के अनुसार अगली योनि मिलती है एक शिशु जन्म लेते ही मर जाता है उसे कौन सी योनी मिलेगी वो शिशु जैसे जन्म लेते ही मर गया और जन्म मरने में बाह्य कारण थे माता पिता की असावधानी थी डॉक्टर की असावधानी थी घर वालों की असावधानी थी और उसके कारण वो बच्चा मर गया मर गया तो अगला जन्म उस बच्चे का मनुष्य का ही होगा क्यों क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे कि मनुष्य का शरीर मिलना था और मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया परमात्मा ने दिया लेकिन परिस्थिति बसात वो मनुष्य का शरीर पहले ही चला गया पहले ही चला गया तो अभी पीछे उसके मनुष्य जन्म के कर्म हैं तो अगला जन्म उसको मनुष्य का ही मिलना चाहिए मिलेगा आत्महत्या करने वाले को कौन सी योनी मिलती है आत्महत्या करने वाले को ये तो नहीं कह सकते निश्चित रूप से कौन सी योनि मिलती है लेकिन अत्यंत दुखदायक योनियां मिलती हैं घोर अंधकार युक्त योनियां मिलती हैं क्योंकि परमात्मा ने इतना दिव्य शरीर दिया था इस शरीर को पा करके जीवात्मा उत्तम से उत्तम कार्य कर सकता था और परमात्मा की दी हुई इस दिव्य कृति को वो नष्ट कर देता है आत्महत्या करके तो अगला जन्म उसको बहुत भयानक मिलेगा जिसमें बहुत दुख मिलने वाले हैं योनि तो निश्चित नहीं कह सकते असूर्या नाम तेलो का अंधेन तमसा वृता भी गच्छंती ये के च आत्महनोजना इस जन्म स्त्री वे अगले जन्म पुरुष बन सकती हैं क्या क्यों नहीं बन सकते अभी जो पुरुष हैं यदि कर्म मनुष्य के हैं तो अगले जन्म में स्त्री बन सकता है वो स्त्री के कर्म होंगे स्त्रियां जो हैं वो अगले जन्म में पुरुष बन सकती हैं। आत्मा को कर्मों के अनुसार परमात्मा फल देता है स्त्री का शरीर पुरुष का शरीर दोनों ही मिल सकते हैं महर्षि जी ने लिखा है कि आत्मा को पूर्व जन्मों का बोध स्मृति नहीं होती अगर होती तो पूर्व जन्मों में दुख से डर संतापित हो जाता अतः सन का निरा कैसे ब्रह्मचारी नाम याद नहीं एक ब्रह्मचारी स्मृति से लोक हुआ उत्तर प्रदेश बागपत के आसपास कृष्ण दत्त जी धन्यवाद मोहन तोड़ दिया ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त हुए हैं उधर से ही ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी ऐसा था कि वो लेट जाते थे और जैसे मूर्छित हो गए और फिर उनमें चेतना सी आ गई और सिर हिलने लग जाता था सिर हिलने लग जाता और स्वाभाविक रूप से प्रवचन शुरू हो जाते थे प्रवचन ऋषि मुनियों के होते थे कुछ वेद के होते थे रामायण काल के होते थे ऐसा तो उनके विषय में ऐसा बोला जाता है कि उनके अंदर श्रृंगी ऋषि की आत्मा आती थी श्रृंगी ऋषि की आत्मा आती थी और एक शिष्य रूप में दूसरी आत्मा आ जाती थी शिष्य प्रश्न करता था और ऋषि उत्तर देते थे संवाद चलता था तो आपने वही पूछा है कि ब्रह्मचारी श्रृंगी ऋषि की आत्मा जब निद्र वन निद्रा में मंत्र और इतिहास बताता था क्या वाकई उसकी आत्मा श्रृंगी ऋषि की आत्मा थी सिद्धांत के अनुसार कोई भी जीवात्मा जिस शरीर में एक स्वाभिमानी आत्मा है दूसरी आत्मा आकर के उस शरीर को नहीं चला सकती और श्रृंगे ऋषि यदि ऋषि थे तो वो मोक्ष में जा चुके थे मोक्ष में गई हुई आत्मा कभी भी शरीरों में प्रवेश नहीं करती शरीर को नहीं चलाती उनके मन में संस्कार विशेष रहे होंगे और उस परिस्थिति विशेष में उनके अंदर से मन के संस्कारों के अनुसार उस प्रकार के प्रवचन निकलते होंगे बोलना शुरू कर देते होंगे अलग से कोई आत्मा उनके अंदर प्रवेश नहीं करती थी न ऐसा हो सकता लोगों ने अपनी बात बना ली वो भी भोले भाले साधारण से व्यक्ति थे जिस अवस्था में वो प्रवचन करते थे वो थोड़ी सी अलग अवध उनकी अवस्था होती थी वैसे साधारण व्यक्ति थे भैंस अपनी चरा करके लाते थे घर में रहते थे गांव में रहते थे जैसे सामान्य व्यक्ति रहता है ऐसे तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आत्मा उनके शरीर में आ जाए क्या एक शरीर में एक से अधिक आत्मा होती है जैसे गर्भ में जुड़वा बच्चे होना हाँ, एक शरीर में जो शरीर को चलाने वाली आत्मा हो तो एक ही होती है अब मां के गर्भ में बच्चा भी है बच्चा भी है तो बच्चे की अलग आत्मा है लेकिन उसी शरीर के अंदर है इस रूप में तो दो कह सकते हैं पचास कह सकते हैं सौ कह सकते हैं करोड़ों भी कह सकते हैं लेकिन उनका अपना अपना अलग शरीर होता है हमारे शरीर के अंदर हजारों कीटाणु हैं, उन कीटाणुओं का अपना अलग शरीर है वैसे कहेंगे तो वो भी आत्मा इसी शरीर में है लेकिन एक शरीर को चलाने वाली एक ही आत्मा होती है बहुत सारी नहीं होती गर्भस्थ शिशु में आत्मा कब आती है क्या पहले ही गर्भस्थ शिशु में आत्मा कब आती है वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब गर्भाधान संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार होता है तो परमात्मा की व्यवस्था से पिता के बीज में परमात्मा उस जीवात्मा को प्रवेश कराता है और जब गर्भाधान होता है तो वो पिता का बीज माँ के अंडे से मिल जाता है उसी समय जीवात्मा को परमात्मा भेजता है बहुत पहले अथवा गर्भ धारण हो गया है दो तीन महीने बाद भेजता हो ऐसा नहीं है जब गर्भाधारण होता है उसी समय परमात्मा की प्रेरणा से परमात्मा की व्यवस्था से पिता के द्वारा मां के शरीर में अंडे से मिलकर के वो शरीर बनना शुरू होता है संध्या की कक्षा दो बार रखी है इसकी अपेक्षा प्रथम संध्या की कक्षा के स्थान पर संख्या दर्शन की ज्ञान दिया जाता तो साधकों को अधिक लाभ होता देखिए संध्या उपासना ये आवश्यक अंग है इस शिविर का आपको लगता होगा वो बोरिंग विषय है बोर हो रहे हैं बैठे रहते हैं एक व्यक्ति बोलता है वो ईश्वर का ध्यान आपको सिखाने के लिए चल रहा है ये साधना शिविर है उसको एक कर देंगे तो एक दूसरी पर्ची आई हुई है वो कह रहे हैं कि यहां तो प्रवचन प्रवचन ही हो रहे हैं ध्यान तो करवाया नहीं जाता आपको दो भी भारी लग रही हैं और वो कह रहे हैं कि दिन में चार पांच संध्या की कक्षा होनी चाहिए प्रवचन प्रवचन चलता है तो ऐसा मत सोचिए ये दोनों कक्षाएं बहुत उपयोगी हैं संध्या उपासना दोनों समय होती है करनी चाहिए और योग दर्शन की कक्षा तो होती ही है आपकी क्या किसी मंत्र को बार बार दोहराने से या अमुक संख्या में जब करने से ध्यान प्रगाढ़ होता है ध्यान लगता है जब हम अर्थ पूर्वक भावना पूर्वक उस शब्द का अथवा मंत्र का चिंतन करते हैं तब केवल दोहराने मात्र से ध्यान नहीं लगता ध्यान लगाने या संध्यावास समय न्यूनतम एवं अधिकतम क्या होना चाहिए महर्षि ने लिखा है न्यूनतम कम से कम एक घड़ी एक घड़ी अर्थात चौबीस मिनट चौबीस मिनट अर्थात चौबीस घंटे में से एक घंटे में से केवल एक एक मिनट परमात्मा के लिए दे देवे चौबीस घंटे में से केवल चौबीस मिनट निकाल करके परमात्मा के लिए दे देवे हम ध्यान उपासना करें कम से कम तो ये समय है अर्थात बारह मिनट सुबह और बारह मिनट शाम को अधिक से अधिक कौन बोल बोलगा नहीं मौन है आपका बात मत करिएगा अच्छा नहीं मध्यम लिखा एक घंटा अर्थात आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को और अधिक लिखा दो घंटे अर्थात एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम को और कोई अधिक कर सकता है तो जितना अधिक करे उतना अधिक कर सकता है कम से कम 24 मिनट और अधिक से अधिक जितना आपका सामर्थ्य है उतना कर लेवे क्या प्रलय में भी जीवात्मा को आनंद रहता है जो मुक्त आत्माएं हैं उनको तो आनंद रहता है और जो मुक्ति में जीवात्मा नहीं गए उनको कोई आनंद नहीं रहता वो मूर्छित अवस्था में बेहोशी अवस्था में परमात्मा की व्यवस्था में रहते हैं मुक्ति का कितना समय होता है मुक्ति का समय छत्तीस हजार बार सृष्टि प्रलय होता है उतना अर्थात छत्तीस छत्तीस बार का मतलब निकलेगा हमारे जो वर्ष हैं, जिन वर्षों की गणना हम करते हैं वो 31 नील 10 खर्ब 40 अरब वर्ष बनेगा इतना समय मुक्ति का है क्या ईश्वर कभी भी बिना कार्य किए रहता है हमारी तरह तो कभी कार्य नहीं करता जैसे हम भागा दौड़ी करते हैं ईश्वर की प्रेरणा मात्र से सारे कार्य हो रहे हैं तो परमात्मा प्रलय अवस्था में ऐसा कोई कार्य नहीं करता अपने आनंद में मग्न रहता है जो मुक्त जीवात्माएं हैं उनको आनंद देता है ये और जो सृष्टि काल है उस सृष्टि काल में जीवात्माओं को देखता है किसने क्या कर्म किया कैसा किया और जब सृष्टि का निर्माण करता है तो उसमें तो कार्य करता ही है लेकिन ऐसा कार्य नहीं जैसे हम भागा दौड़ी करते हैं ईश्वर की प्रेरणा मात्र से ये सारा सब कुछ बनता चला जाता है क्या चतुर्वेदी यज्ञ कराने से पुण्य होगा कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए यज्ञ कराने से पुण्य होगा चाहे आप चतुर्वेदीय कराइए अथवा सामान्य यज्ञ करिए गायत्री मंत्र से यज्ञ कीजिए पुण्य ही होगा यज्ञ करने से चतुर्वेद पारायण यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसमें थोड़ा सा विवाद चलता रहा है यदि हमारा मत पूछते हैं तो हम इसका पक्ष लेते हैं कि कर सकते हैं क्यों क्योंकि इससे वेद का पाठ होता है वेद की आवृत्ति होती है मंत्रों के अर्थ देखे जाते हैं वैसे तो कभी दोहरा ही नहीं जाते तो अवसर विशेष पर पूरे के पूरे वेद के मंत्रों को दोहराया जाता है तो करवा सकते हैं कर सकते हैं पुण्य की होगा ध्यान लगाते समय ध्यान तो अच्छी तरह लग जाता है लेकिन तीस चालीस या घंटे बाद सरी, यदि ऐसी स्थिति है आपकी के आधे घंटे तक एक घंटे तक आपका शरीर अनुकूल रहता है उसके बाद आप ज्यादा बैठना चाहते हैं और शरीर अभी नहीं आपको आज्ञा दे रहा तो आप कुर्सी के ऊपर बैठकर के आगे का समय ध्यान कर सकते हैं तो जिस अवस्था में हम सुखपूर्वक बैठ करके ध्यान करें वो आसन होता है नीचे बैठकर के कर सकते हैं वो अन्यथा कुर्सी पे बैठकर के सीधी कमर करके वहां ही आप ध्यान कर सकते हैं मच्छर मक्खी बिच्छू आदि जो भी जीव हैं उनके मारने से पाप होता है मेरा प्रश्न है कि जब मच्छर मक्खी बिच्छू आदि शरीर पर बैठते हैं एकदम काटते हैं हमें एकदम दर्द होता है और हमारा हाथ वहीं जाता है जहां वे काटते हैं और वे मर जाते हैं क्या हम फिर भी पापी पाप के भागी होंगे निश्चित रूप से पाप तो लगेगा क्योंकि हम सावधान नहीं है सावधान है हाँ बड़ी चीज को बचाने के लिए बड़े लाभ के लिए मनुष्य का शरीर ज्यादा उपयोगी है इससे हम मुक्ति के लिए परमात्मा ने शरीर दिया है तो इस शरीर की सुरक्षा रक्षा करनी होती है यदि ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम उसको बचा ही नहीं सकते और उस समय मार देते हैं उस समय मार देते हैं तो पाप तो लगता है लेकिन बड़ी चीज की रक्षा के लिए हमने वो कार्य किया है साधना का आधार आसन है लेकिन मेरी समस्या पंद्रह बीस वो मैंने अभी बोल दिया है उसी से आप भी समझ ले कुर्सी पे बैठकर के आप कर सकते हैं। यज्ञ के बाद शिक्षित आचार्य विद्यार्थी द्वारा संविधा की आहुति दी जाती है यज्ञ भवन में सभी व्यक्ति में द्वारा क्यों नहीं आहूति दी जाती ये केवल ब्रह्मचारियों के लिए है इसका विधि विधान गृहस्थियों के लिए अन्यों के लिए नहीं है इसलिए केवल यहाँ उन्हीं की डलवाते हैं आप सबसे समिधा की आहुति नहीं डलवाते किन कर्मों से स्त्री और किन कर्मों से पुरुष का जन्म होता है इसके बारे में कोई विद्वानों से पूछा लेकिन संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला ये फिर विवादित विषय है और फिर अच्छे पा जाएंगे ऋषि दयानंद जी के नौवें समोल्लास को पढ़ लीजिएगा नौवें समोल्लास में इसका थोड़ा सा विधि विधान दिया हुआ है यदि आप बुद्धिमान होंगे तो समझ जाएंगे मुझे यह जिज्ञासा है कि परोपकारी सभा की स्थापना महर्षि दयानंद जी ने की थी क्षमा चाहता हूं इतना तो जात हो गया कि उन्होंने की थी संचालित की थी पर किस क्षण में की थी परोपकारिणी सभा की स्थापना महर्षि दयानंद जी ने सर्वप्रथम 1880 में मेरठ में की थी मेरठ में जब स्थापना की और मेरठ में ही वहां से सरकार की ओर से पंजीकृत करवा लिया था उस समय परोपकारिणी सभा के 18 सदस्य थे महर्षि उदयपुर आए उदयपुर आए तो उस समय 18 सदस्यों में से थियोसॉफिकल सोसायटी के दो सदस्य ले रखे थे कर्नल अलकाक और मैडम की जो भी नाम था उनका दो ले रखे थे सिद्धांत में मतभेद हो गया था उनकी मान्यता कुछ और हो गई थी वेद की मान्यता कुछ और थी अट्ठारह फरवरी में महर्षि दयानंद जी ने फिर से उदयपुर में आकर के मेवाड़ राज्य में इसकी पुनः स्थापना की और पुनः स्थापना करके उदयपुर के राज राज्य से पंजीकृत करवाया और उस समय इस सभा के सदस्य तेईस रखे गए और सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया सभापति बनाया गया उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह बनाए गए और जो मंत्री बने थे विष्णुलाल मोहनलाल पंड्याजी बने थे स्वामी दयानंद जी का जो कार्यकाल रहा परोपकारी सभा रही अक्टूबर महीने में महर्षि दयानंद जी का 30 अक्टूबर को देहपात हो गया तो फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक इतने ही दिनों तक महर्षि दयानंद जी के सामने परोपकारी सभा रही उसके बाद कार्यालय चलता रहा उदयपुर में 1893 में, में कार्यालय अजमेर में ले आया गया उदयपुर से उदयपुर से अट्ठारह में, में कार्यालय यहां आ गया यहां से गतिविधियां शुरू हो गई फिर से इस सभा का पंजीकरण करवाया गया अजमेर में ही 1908 में 1908 में अजमेर में फिर से इसके पंजीकृत करवाया और तब से लेकर के आज तक ये परोपकारिणी सभा अजमेर में संचालित है ऋषि दयानंद जी के तीन उद्देश्य इस परोपकारणी सभा को स्थापित करने के थे एक तो इस परोपकारणी सभा को उन्होंने अपनी उत्तराधिकारिणी सभा बनाया था अर्थात तो उनके जो ग्रंथ उनका सामान, उनके विचार जो था वो इसके नाम कर दिए थे और इसके गठन करने का एक उद्देश्य था कि वेद आदि सत्य शास्त्र पढ़े पढ़ाए जाए और उनका सरल अनुवाद कर कर कराकर के विभिन्न भाषाओं में छपवाया जाए और देश देशांतर में उसका प्रचार करवाया जाए दूसरा उद्देश्य था कि उपदेशक तैयार किए जाए भजनोपदेशक प्रवचन करने वाले वो उपदेशक वेद के विद्वान तैयार किए जाएं और देश देशांतर में वैदिक धर्म का प्रचार किया जाए तीसरा उद्देश्य था कि दीन दुखियों की सेवा इस सभा के माध्यम से हो तीन उद्देश्यों को लेकर के सभा का गठन किया था ये संक्षिप्त परिचय मैंने दिया है उस समय जो सभा के सदस्य होते थे वो ऋषिदयनंद जी का था कि यहां राजस्थान में आए राजा लोग प्रभावित हुए महाराजा नाहर सिंह उदयपुर के राजा वो इसके सदस्य थे जोधपुर के सर प्रताप होते थे उनको सभा अध्यक्ष बनाया था लेकिन 10 साल वो सभा अध्यक्ष रहे एक भी बार किसी भी सभा के अधिवेशन में वो आए नहीं थे आज वर्तमान में कार्यकारी प्रधान डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं जो गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति हैं, मंत्री ओ जी हैं और कोषाध्यक्ष हमारे बहुत ही धार्मिक और सज्जन प्रवृत्ति के माने सुभाष जी नवाल हैं ये मुख्य हैं और बाकी सदस्य इसके तेईस सदस्य अभी भी हैं समय भाग गया कुछ जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ पर्चिया बहुत हैं चावल खाएं या नहीं खाएं चावल खाने से कोई हानि तो नहीं आपकी रुचि किस में है चावल की इच्छा होती है रबड़ी की इच्छा होती है यदि एकादशी का व्रत कर रखा है अपने और अन्य ग्रहण करने का सोच रखा है तो मत कहिए हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम व्रत तो कर लेते हैं लेकिन इच्छाएं बनी रहती हैं खाने की व्रत किया है तो उस हिसाब से करिए और ये व्रत भी कौन कर सकता है किसको उपवास करने चाहिए उपवास उसको करना चाहिए जिसको अजीर्ण हो गया है अपच हो गया है भूख नहीं लग रही वो उपवास करे तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बिना भूख के जो खाता है और भूख में नहीं खाता दोनों रोगी होंगे इसलिए ऋषि लिखते हैं कि नवयुवती को नव विवाहिता को नौजवान व्यक्ति को कभी उपवास नहीं करना चाहिए इनकी जठराग्नि बड़ी तीव्र होती है और भोजन खाएंगे नहीं और शरीर मांग रहा है मांग रहा है तो शरीर में हानि होती है तो एकादशी क्या कभी भी आपको जैसी रुचि होती है आपका शरीर मांग करता है वो खाना खा सकते हैं हम बच्चों के जन्मदिन पर यज्ञ करते हैं परंतु बच्चे अपने मित्रों के यहां आधुनिक तरीके से केक मोमबत्ती गुब्बारे को देखकर ऐसा ही चाहते हैं वो अपने अंदर कुछ हीन भाव महसूस करते हैं बच्चों का जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए वो आप उसको संस्कार दीजिए बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाए आजकल रीति रिवाज क्या हो गया काटने पीटने से बुझाने से बच्चे का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया ये उनकी संस्कृति हो, हो सकती है और उनकी संस्कृति कितनी उल्टी है कि जन्मदिन पर तो मोमबत्ती जला करके बुझाते हैं और कबरों पे जाकर के मोमबत्ती जलाते हैं मरे हुओं पर तो मोमबत्ती जाकर के जलाते हैं और जो जीवित हैं जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है उससे मोमबत्ती बुझवाते हैं अंधकार करवाते है उनकी संस्कृति हो सकती है हमारी संस्कृति क्या है अभी अमिताभ बच्चन ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया जन्मदिन था पिछले दिनों कोई केक नहीं काटा कोई मोमबत्ती नहीं बुझाई और उन्होंने संदेश दिया कि यह मैं क्यों करूं क्या जरूरत है इसकी यदि आपको जन्मदिन ही मनाना है तो क्या करें यज्ञ करे घर में सुगंधी फैलेगी और ही ज्यादा करना है आपको जन्मदिन होता है बच्चे का पांच आठ साल के बच्चे का है माँ कहती है कि बेटा तेरा बर्थडे है बर्थडे तेरा बर्थडे है तेरी आंटी आएगी वो गिफ्ट लेकर के आएगी तेरे अंकल जी आएंगे वो गिफ्ट लेकर के आएंगे तेरे फलाने आएंगे वो गिफ्ट लेकर के आएंगे बच्चा गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट शाम तक क्या सोचता है कौन सी भावना हमने डाली लेने की या देने की बच्चे का जब अतिथि आते हैं तो नमस्ते पे ध्यान नहीं रहता गिफ्ट के ऊपर ध्यान रहता है कि क्या लेकर के आई है हमने कैसे उनके अंदर संस्कार डालती है लेने लेने लेने के गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट वो लेता रहा लेता रहा देने की भावना नहीं डाली यदि अपने बच्चों का जन्मदिन मनाना है आदर से रीति से तो जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन यज्ञ हवन कीजिएगा बच्चे को सुंदर से वस्त्र पहनाइएगा और कहा लेकर के जाए यदि सामान्य स्थिति है दुकान से बीस तीस पचास पैकेट बिस्किट के खरीदे और चले गए गरीब झोंपड़ियों में उस जिसका जन्मदिन है उस बच्चे के हाथ से उस बिस्किट को बंटवाइए बेटे तेरा जन्मदिन है दे इनको बच्चा उत्साह से भर जाएगा कि मैं अपने हाथ से दे रहा हूँ उसके अंदर कौन सी भावना डाल दी हमने जन्मदिन पर देने की भावना डाल दी तो जन्मदिन मनाने का हमारा तरीका क्या है विपरीत कर लिया है तो ये हमारे हाथ में है वो बच्चे जो वहां जाते हैं इसका महत्व बताइए तेरा यश गाएंगे, पचास गरीब बच्चों ने उसके हाथ से लेकर के अपनी पेट की आग बुझाई है वो पुण्य कितना मिलेगा और पचास बच्चे प्रशंसा करेंगे और गुब्बारे फोड़ करके व्यर्थ का खर्चा करके क्या होगा तो महत्व बताएंगे ठीक हो जाएगा दुष्टों को साधुता से सुधारा जाए कहीं पर बताया जाता है दुष्टों को दंड से सुधारा जा सकता है उचित है क्या निश्चित रूप से कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो साधु सन्यासी होते हैं वो अपने आचरण से उनको बदलते हैं लेकिन जो दुष्ट होता है उसके लिए क्या उपाय है सठम साठ्यम समाचार सठ के लिए सठ जैसा व्यवहार करे यदि राजा भी सोचने लगे कि उग्रवादी है इसको साधु साधुता से समझाएंगे साधुता से ठीक करेंगे नहीं ठीक होने वाला उसके लिए तो दंड ही है दंड ही उसको ठीक कर सकता है तो साधुता किसके लिए है और दंड का विधान किसके लिए है वो अलग अलग है घर की सफाई करती हूं विशेष इस रूप से रसोई की सफाई तो कप्रोज आदि जीव होने पर स्प्रे या लक्ष्मण रेखा आदि दवाई द्वारा उन्हें मारती हूं तो क्या उसका पाप मुझे लगेगा देख लीजिए लगेगा थोड़ा सा लगेगा सहन कर लीजिए यदि पाप लगता है तो इसे नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी तो क्या होगा जीव खाने आदि में गिर जाएंगे रसोई में परेशान करेंगे तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है यदि आप कोई और सरल तरीका अपना सकते हैं तो वो ठीक है और मारना भी पड़ता है तो उतना थोड़ा सा पाप लगेगा मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए खर्चियां बहुत हैं फिर कर लेंगे और नहीं होगा तो छोड़ देंगे रुचि हो तो थोड़ा सा और चला सकता आचार्य कर्मवीर जी हैं काम करवाएंगे वैसे एक दौर पढ़ता हूं जानने की जिज्ञासा हुई कि जनेयु में तीन धागे क्यों चार क्यों नहीं और प्रत्येक धागों में तीन तीन जनेऊ में तीन धागे क्यों चार क्यों नहीं है शास्त्र में जनेऊ कौन पहने एक बार जने वो व्यक्ति नहीं पहन सकता जो अपनी बुराई नहीं निकालना चाहता एक जने वो नहीं पहन सकता जिसने अपने जीवन से सारी बुराई निकाल दी है बच कौन गया बच वो गया जो अपने जीवन से अविद्या को हटाना चाहता है बुराई को निकालना चाहता है वो तीन धागे शास्त्र कहता है हमारा शरीर जब ये जीवात्मा धारण करता है उस समय हमारे ऊपर तीन ऋण चढ़ जाते हैं एक पितृण एक देव ऋण और एक ऋषि ऋण ये तीन ऋण हमारा शरीर धारण करते ही आ जाते हैं उन तीन ऋणों के प्रतीक ये तीन धागे हैं। तीन में ही तीन फिर उसमें भी वो सूत क्यों है वो सूत वहाँ उस पेड़ पर क्यों लगा था वो तो पूंछ पूंछ पूंछ कितनी भी निकालते चले जाओ तो तीन के तीन की बात मत करिए इतना ही वर्णन मिलता है जनेऊ का क्या महत्व है मनुष्य जीवन में जनेऊ का महत्व विद्या ग्रहण करना है विद्या ग्रहण कर लेवे और अपने आप को ये जनेऊ जो है हमें कुछ संकेत करता रहता है याद दिलाता रहता है जैसे माताएं बहनें बहुत सारा काम करती हैं और भूल जाती हैं वो काम ये नए भूले तो अपने पल्लू से गांठ बांध लेती हैं जब जब उस गांठ को देखती है तो इनको काम याद आ जाता है जैसे ही ये जनेऊ प्रतीक है हम इस जनेऊ को देखें और अपने तीन ऋणों याद करें और उनसे पूरी होने का प्रयत्न करें इसका विधान करने की क्यों आवश्यकता क्या पड़ी थी विधान करने की आवश्यकता क्या थी ऋषियों ने इसका विधान किया है जैसे जो पुलिस में जाते हैं पुलिस वालों की जो अलग से ड्रेस होती है ड्रेस बनाने की क्या आवश्यकता थी सेना में जाते हैं उनकी वर्दी अलग होती है वर्दी की क्या आवश्यकता थी एक चिन्ह है चिन्ह की आवश्यकता होती है यदि न पहने तो हानि क्या होगी हानि क्या होगी वैसे देखेंगे तो कोई हानि नहीं है मत पहनिए। लेकिन ऋषियों ने हमें आदेश दिया है वेद का आदेश है आदर्श को मान करके चलना चाहिए आदर्श को मान करके चलते हैं तो लाभ ही लाभ होता है हानि नहीं होती इतिहास में देखा जाता है कि सिर कटवालिए स्वीकार करते हैं लेकिन गले से जनेऊ नहीं उड़ाते थे इसके पीछे विशेष रहस्य क्या था विशेष रहस्य केवल जनेऊ ही नहीं था जनेऊ को तो तोड़ दीजिए निकाल दीजिए इसके पीछे मुख्य था उनका धर्म उनका सिद्धांत सिद्धांत को मुख्य लेकर के चल रहे थे कि हम सिद्धांत नहीं छोड़ेंगे इसलिए उन्होंने जनेऊ नहीं निकलने दिया मैं अपने परिवार के माता पिता बहनों को कहा करता था कि तुम इसे अभद्र कपड़े क्यों पहनते हो तो वे सब मुझे डांटती थी तो मैं कहता था कि आज भारत में अंग्रेजी वेशभूषा कपड़े इतने होने पर भी माता व बहने वो शरीर ढककर के जिज्ञासा हुई कि ईसाईत वेशभूषा पहनने कपड़े पहनने से साधना में व शरीर मन में और बच्चों के पर क्या प्रभाव पड़ता है और भारतीय वेशभूषा पहनने में क्या प्रभाव पड़ता है देखिए यदि मन ठीक है मन ठीक है तो साधना में वस्त्रों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन हम सामान्य स्तर के हैं सामान्य स्तर के हैं तो निश्चित रूप से मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है आप देखिएगा कि एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहन करके आता है एक महिला माँ साड़ी पहन कर की आती है और एक महिला लड़की छोटे वस्त्र पहनकर की आती है क्या प्रभाव पड़ता है दोनों के उसको देखने वाले पर और स्वयं पर क्या प्रभाव पड़ता है जिस दिन उसने पूरा शरीर ठीक ढांप रखा है साड़ी पहन रखी है उस दिन उसकी मानसिक स्थिति देखिएगा और जिस दिन छोटे कपड़े पहन रखे है उस दिन मानसिक स्थिति देखिएगा निश्चित रूप से इन वेशभूषा का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और जिसका मन बहुत सात्विक हो गया है वो व्यक्ति विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और वो अपने आदर्श को नहीं छोड़ता है वो सोचे कि इसका तो मन स्वच्छ हो गया कैसा भी पहने नहीं पहनेगा वो यद यदा आचरती श्रेष्ठ तद, तद तद एव इतरे जना वो व्यक्ति आदर्श को ही प्रस्तुत करेगा गलत नहीं करेगा हाँ, अंतिम प्रश्न इसको फिर विराम देंगे साधना करने वाले जीवन में इन चार सूत्रों का क्या महत्व है साधना ना, साधना ना इंद्रिय जय बिल्कुल ठीक है महत्व है इसका साधना तभी होगी जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगा इंद्रिय जय मूलमर्यादित मर्यादि, मर्यादि, जीवनम ठीक है मर्यादा युक्त जीवन होगा तो आपका इंद्रिय जय होगा तन मूलम ऋषिकृत विधानम मर्यादाएं ऋषियों ने बांधी है एतत्मूलम परमात्मा आत्मनोपी वेद ज्ञानम अपनी आपने ठीक लिखा है इनका महत्व है बाकी कल देखेंगे आज यहीं यही देते हैं ओम का उच्चारण करेंगे o oh. I have it.